मंत्र पाठ। सहन भुन सहनो वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मीषा शानि शांति शांति जी। किसी को पूछना है चले आठ आठ सूत्र तक हुए ना आठवें सूत्र में कहा था गुणकर्म सु गुणकर्म अभावत गुणकर्मापेक्ष न विद्यते भवति ये इसका अभिप्राय है तथा अगली बात कही जा रही है बोलिएगा समवायि श्वेत्या, श्वेत्य श्वेत्या श्वेते बुद्धिस्ते कार्य कारण भूते समवायि इसका अभिप्राय समझाते हुए कह रहे हैं समवायो अविनाभावंधो समवाय उसको कहते हैं जो अविनाभाव संबंध है जिसके बिना नहीं रह सकता जैसे गुण द्रव्य के बिना नहीं रह सकता ठीक है और द्रव्य बिना गुण के नहीं रह सकता अभिप्राय यह है केवल द्रव्य नहीं रह सकता द्रव्य है तो कोई ना कोई उसमें गुण होना चाहिए गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता नहीं इस रूप में मैं नहीं कहना चाह रहा हूं मतलब यह अविनाभाव संबंध को बता रहा हूं मतलब कोई द्रव्य है तो बिना गुण के नहीं रह सकता केवल द्रव्य नहीं द्रव्य है तो उसमें कोई ना कोई गुण तो होना चाहिए ये इसका विपरीत तो यह अविनाभाव संबंध है दोनों का परस्पर तो यह कहना चाह रहे हैं अविनाभाव संबंधो अस् अस्थि जिसमें अविनाभाव संबंध है उसको कहते हैं समवाही तस्य समवायिना उस समवाय संबंध का या उस समवाय संबंध के द्वारा गुण समवायि जो गुण से युक्त है यानी गुण को धारण करने वाला है यथा उदाहरण से समझाया जा रहा है श्वेत्याद्धेश्च श्वेत्य श्वेत समवायिना शंख श्वेत धर्म को श्वेत गुण को धारण करने वाले शंक का श्वेतत्वात श्वेत गुणात् श्वेत गुण वाला होने से शंक शंक जो है श्वेत गुण वाले गुण वाला होने से तथा श्वेत बुद्धे और श्वेतत्व का जो ज्ञान श्वेत का ज्ञान शंक श्वेत वाला है और श्वेत ज्ञान श्वेत ज्ञान वाला है श्वेत बुद्धे यानी सफेद पन को रखने वाला श्वेत श्वेत ज्ञापी उसी को कोला है श्वेत बुद्धे यानी श्वेत ज्ञान से भी मतलब सफेद वाइट ये सफेद है इसका जो ज्ञान है ना ये ज्ञान इस ज्ञान को कहना चाह रहे हैं श्वेत बुद्धि श्वेते शंके, श्वेत श्वेतत्व समवायिनी द्रव्ये, श्वेतो अयम ज्ञानम भवती श्वेत शंके, जो श्वेत शंख है सफेद शंख है जो कि श्वेतव समवायिना श्वेत गुण को रखने वाला जो द्रव्य है उस द्रव्य के विषय में ये हमको ज्ञान होता है श्वेतो अयम ज्ञानम भवती ये द्रव्य सफेद से युक्त है श्वेतत्व से युक्त है ऐसा ज्ञान होता है ते ये भूते, वे ये दोनों कार्य कारण स्वरूप वाले हैं यानी एक है श्वेतत्व और एक है श्वेतत्व का ज्ञान श्वेतत्व से श्वेतत्व का ज्ञान होता है ये इसका अभिप्राय है उसी को समझा रहे हैं श्वेतम गुण ये श्वेत गुण है तथा श्वेत्य बुद्धिश्चा और उस श्वेत का ज्ञान श्वेतो अयमिति ज्ञानम श्वेत बुद्धि को ही स्पष्ट किया जा रहा है श्वेतो अयमिति, ये सफेद है ऐसा ज्ञान इति ज्ञानम तेते उभे वे ये दोनों एक श्वेत गुण और उस श्वेत का ज्ञान ये दोनों एते एते उभे कारण कार्य भवता ये कार्यक्रमान कारण कार्य होते हैं श्वेतत्व गुण कारण है और श्वेत का ज्ञान कार्य है तत्र त्वेत्यम गुणः कारणम् उसी को स्पष्ट किया है ये जो श्वेत गुण है ये कारण है और श्वेत बुद्धि श्वेतो श्वेतोयम ये ज्ञान है और ये ज्ञान कार्यम कार्य है अत्र गुणेन गुणो न जायते अत्र गुण गुणो न जायते यहां गुण से गुण नहीं जाना जा रहा है किंतु गुणे न गुण समवायी गुणी जायते खलु ऐसा निष्कर्षः ये कहना चाह रहे हैं ये केवल गुण से गुण नहीं जाना जा रहा है फिर क्या जाना जा रहा है गुण से गुण को रखने वाला जो गुणी है द्रव्य वो जाना जाता है यही इसका निष्कर्ष है केवल गुण को नहीं जाना जाता केवल तो के गुण को जाना जा सकता है ना पूरा श्वेत गुण वाला जो द्रव्य है वो जाना जाता है श्वेत क्या है केवल श्वेत क्या है कुछ नहीं श्वेत ये सफेद है तो क्या जाना रहा जा? जाना जा रहा है द्रव्य जैसे शंक सफेद है समझ में आ रहा है ना शंख सफेद है तो क्या जाना जा रहा है गुण से गुण नहीं जाना जा रहा है उस गुण से गुणी को जाना जा रहा है वो श्वेत धर्म को रखने वाला जो गुणी है वो जाना जा रहा है ये कहना चाह रहा है इसलिए कहना चाह रहे ना अत्र गुणे ना गुणो न जाएते किन्तु गुणे ना गुणी ज्याते यो मोटे तौर पर मोटे तौर पर वो भ्रांत जाने ना गौन जाने वो वो तो भ्रांत है ये रूप है ठीक है ना किसी को रूप है देखो ये सफेद है क्या है वो सफेद बोर्ड है या कह ये सफेद कोई सफेद बता रहे हो आप वो सफेद क्या चीज है कुछ समझ में आ रहा जी ये सफेद है क्या है सफेद गुण वो गुण को रखने वाला जो द्रव्य है ना ये बोर्ड वो है सफेद ये कहना चाह रहे आ रहा है पकड़ में नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताइए ठीक है द्रव्य के आश्रित तो गुण है ये तो आ, आ, है। आ. लेकिन हम गुण गुण के माध्यम से तो द्रव्य को भी जान रहे हैं क्यों तो, द्रव्य को तो हम जान नहीं सकते मैं कब कह रहा तो तो तो हाँ तो द्रव्य के माध्यम से गुण भी जाना जा रहा है उसमें हम, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वो गुण को जानना मुख्य नहीं है वो जानना द्रव्य है द्रव्य को तो जान रहे इसको धारण कर रहा है अच्छा द्रव्य को हटा करके फिर आप जान सकते हैं क्या गुण को तो, तो।, तो फिर यही तो कहा जा रहा है मुख्य तो द्रवी है ना वो तो है हमें कोई आपत्ति नहीं है ये कहना चाह रहे हैं केवल गुण से गुण को नहीं जाना जा सकता ये कहना चाह रहे हैं बस ठीक है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा श्वेत द्रव्य श्वेत द्रव्य गुण के माध्यम से जाना जाता है श्वेतत्व श्वेतत्व और श्वेत का ज्ञान ये दोनों कारण कार्य स्वरूप वाले होते हैं कारण कारण कार्य कार्यक्रम हाँ कारण श्वेतत्व है और श्वेतबुद्धि कार्य है ठीक है अथ चा गुणगुणि पौर्वापर्यहारे कारण कार्य बुद्धयो कार्यबुद्ध तथा द्रव्यू न कह रहे हैं अच्छा और एक बात है यथा गुण गुणी नो गुण और गुणी जी श्वेत द्रव्य गुण के माध्यम से क्या है श्वेत द्रव्य गुण के माध्यम से जाना जाता है श्वेत गुण द्रवि के माध्यम से जाना जाता है जी दोनों तरह से हो सकता ना? समय श्वेत क्यों है? श्वेत गुण की वजह से? संवायि यथा श्वेत्या श्वेत्य बुद्धेश्च श्वेत समवायि शंक श्वेतात गुणात तथा श्वेत्य बुद्धे श्वेतत्व श्वेत तो ये तो श्वेत गुण से कहा कहना चाह रहे ना श्वेत समवायी श्वेत को रखने वाला जो शंक है उस शंक का श्वेतत्वाद गुणात श्वेत गुण से जाना जाता है श्वेत को रखने वाला द्रव्य श्वेत गुण से जाना जाता है हम्म? तो ऐसे ही तो मैंने बताया श्वेत द्रव्य मतलब द्रव्य का विशेषण लग रहा है पर। तो ठीक है द्रव्य का विशेषण ही है तो श्वेत और किसका विशेषण है ठीक है ठीक है अथ चा गुण गुणिन पौर्वापर्य व्यवहारे कारण कार्य बुद्ध ये गुण और गुणी के गुण और गुणी के पौर्वापर्य व्यवहारे पूर्व और अपर के व्यवहार में पूर्व अपर के व्यवहार का मतलब है कारण और कार्य इस व्यवहार में कारण कार्य बुद्धयावंती एक कारण और एक कार्य इस रूप में इनका ज्ञान होता है तथा द्रव्येशु न इत्या द्रव्यों में ऐसा नहीं होता है सूत्र बोलिए अनितरेतर द्रव्येश द्रव्यों में इतरेतर कारण नहीं होते द्रव्यु तु खलु द्रव्यबुद्धयो बुद्धयो द्रव्य द्रव्यों में निश्चित रूप से द्रव्य बुद्धया द्रव्यों का ज्ञान अर्थात द्रव्य बुद्धय कोई कोला है द्रव्य ज्ञानी द्रव्यों के ज्ञान कैसे घट पटह कट इत्यादि ज्ञानी ये घड़ा है ये वस्त्र है ये चटाई है ये जो ज्ञान है ये जो बुद्धियाँ हैं कलु अन्योन्य कारण न खु अन्योन कारणा ये एक दूसरे के कारण से नहीं जाने जाते परस्पर कारणी भूतावा यह परस्पर एक दूसरे के कारण से नहीं द्रव्यम लिंगत्वेन उपादी ये ही द्रव्यम लिंगत्वादीये त्रेव तत्णत्व भजते ज्ञाने न अन्यत्र जहां द्रव्य को लिंग के रूप में ग्रहण किया जाता है जहां किसी द्रव्य को किसी द्रव्य के लिंग के रूप में चिन्ह के रूप में ग्रहण किया जाता है त्रेव तत्त कारण वहीं पर वो कारण के रूप में जाना जाता है न अन्यत्र हर जगह नहीं अन्यत्र नहीं जहां ऐसा लिंग के रूप में ग्रहण नहीं किया जाए वहां नहीं यथा उदाहरण से समझाया जा रहा अयम दंडी दंडे न लिंगे दंडी ये जो दंडी है अब वो दंडी को कैसे जाना जा रहा है, है। दंडे न लिंगे रूपी लिंग से उस दंड, दंडी को जाना जा रहा है तो यहाँ डंडा द्रव्य है और वो डंडा जिसके पास है वो भी द्रव्य है ठीक है ना यद्यपि घड़ा वस्त्र चटाई ये एक दूसरे से नहीं जाने जाएंगे लेकिन जहा विवक्षा हम करेंगे किसी द्रव्य को लिंग के रूप में विवक्षित करेंगे तभी जाना जाएगा यदि लिंग के रूप में विवक्षित नहीं करेंगे तो नहीं जाना जाएगा जैसे ये पुस्तक है और ये रिकॉर्डर है और ये पेम्पलेट है ये तीनों द्रव्य है इससे ये नहीं जाना जाता है इससे ना ये जाना जाता है ये आपस में एक दूसरे के कारण नहीं बनते कार्यकारण नहीं बनते लेकिन अगर मैं इसको कोई चिन्ह बनाऊंगा लिंग बनाऊंगा तब इसे जाना जाएगा अगर लिंगम ना बनाए तो एक दूसरे का कारण नहीं बनेंगे जानने के लिए पकड़ में आ रहा है जैसे दुआ है अग्नि है दोनों द्रव्य है तो दुआ को अगर मैं लिंग बनाऊंगा तो उस दुएं से अग्नि का ज्ञान हो जाएगा ये कहना चाहते हैं किस दृष्टि से मना किया हाँ। दृष्टि से ये तो विरोधी उदाहरण दिया है कि दंड से जैसे दंडे जान रखा है वैसे नहीं। तो गड़ा रखा है वस्त्र रखा हुआ है चटाई रखा है कि एक दूसरे जानने के कारण बनेंगे क्या गड़े से चटाई को जान सकते हैं क्या बोलो आपसे मकान को जान सकते हैं या मकान से आपको जान सकते हैं ये कहना चाह रहे हैं द्रव्य एक दूसरे को जानने के कारण नहीं बनते ये कहना चाह रहे हैं हाँ जहां अगर छिन्न के रूप में किसी द्रव्य को आपने रखेंगे रखा तब जानेंगे ये कहना चाह तो रहे हैं बात है बता लेते कि कैसे जानी जाती अपेक्षा से जानी जाती है जल की अपेक्षा से, से। अग्निवाय ऐसा है वहां इसको पृथ्वी पृथ्वी ही क्यों कहते हैं वहां सामान्य विशेष अपेक्षा से जाना जा रहा है ना मतलब इसमें पृथ्वीत्व क्यों है क्योंकि पृथ्वीत्व और में नहीं है इसलिए इसी को पृथ्वी कहते हैं वो अलग विशेष है वैसे ही सामान्य रूप से क्योंकि ये घड़ा है क्योंकि यह चटा है इसलिए ऐसे थोड़ा जाना जाएगा मैं वहां वहां पर भी मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये ये पृथ्वी है क्योंकि यह जल रखा है ऐसा नहीं जाना जाता है बस ये जाना था ये अलग द्रव्य अलग द्रव्य पर इसी को पृथ्वी क्यों कहते हैं तब वो दूसरों की अपेक्षा से है आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपका दिमाग किधर जा रहा है ना यह इस प्रसंग में क्योंकि आप लगा रहे हैं कि द्रव्य शु अनिता ये दिमाग में जब तक बिठाओगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा मैं इसका निषेध ही नहीं कर रहा हूं ना मतलब वो भी एक द्रव्य है, ये भी एक द्रव्य है ठीक है ना क्योंकि ये द्रव्य है, क्योंकि यहां एक द्रव्य है इसलिए ये द्रव्य है ऐसा थोड़ा जाना जाएगा यहां ये बात कही जा रही है। और वहां पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच द्रव्य है द्रव्य तो अपने आप में जाने जाएंगे ये द्रव्य द्रव्य द्रव्य लेकिन ये क्या द्रव्य है जो उसमें पृथ्वित्व है वो पृथ्वीित्व और किसी में नहीं है इसलिए इसको पृथ्वी कहा जा रहा है ऐसा वहां अपेक्षा से जाना जाएगा वो अलग चीज है अपेक्षा वाला अलग चीज है मतलब वो उसकी विशेषता और द्रव्यों से अलग कर रही ना वो वहां सापेक्ष हो जाएगा फिर कहा हस्ती हस्ते ना हाथ से हस्ती का बोध होता है उत्तम द्रव्ये द्रव्य द्रव्य गुण द्रव्य में द्रव्य कर्म की अपेक्षा से ज्ञान होता है सूत्रार्थ देखिए द्रव्य में द्रव्य के पेक्षा ज्ञान होता है हम्म द्रव्य में हम्म द्रव्य के अपेक्षा ज्ञान होता है हम्म तो जो है। वो नहीं वो नहीं कहना रहे। फिर वही बात है जब लिंग के रूप में उसको रखेंगे ना तब किसी को लिंग लिंग बनाएंगे, तब का। वो लिंग जो है, द्रव्य होगा उस स्थिति में द्रव्य से द्रव्य की अपेक्षा से जान होता है तो विवक्षा को समझने का प्रयत्न करो ठीक है क्योंकि सारा खेल ही विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है सूत्रार्थ द्रव्यों में यह द्रव्यों के ज्ञान में ऐसा लिख सकते हैं द्रव्यों के ज्ञान में एक दूसरे की अपेक्षा एक दूसरे की अपेक्षा द्रव्य कारण नहीं बनते हैं स्वामी जी अपेक्षा या उपेक्षा अपेक्षा उपेक्षा का मतलब है आ, किसी को पसंद ना करना यह है उपेक्षा और यहां अपेक्षा का मतलब है आ, सामने वाले की सहायता के बिना मेरा काम ना चलना यह है अपेक्षा यह पूर्वापर्य को ना ये जो नौमे सूत्र में जो बातें कही है ना गुण गुणी जो है पूर्वापर्य के रूप में कारण कार्य बनकर के एक दूसरे का जान कराते हैं पर ये द्रव्य ऐसा नहीं कराते इसमें पूर्वापर्य कारण नहीं है केवल वहीं पर होगा जहां किसी द्रव्य को आप लिंग के रूप में बनाया चिन्ह के रूप में बनाया तब वो उससे आप दूसरे द्रव्य को जान सकते ऐसा पकड़ में आ रहा है ना जैसे आ, गुण गुण के माध्यम से वहां बताया ना जैसे श्वेत एक गुण है और ज्ञान एक गुण है तो श्वेत जो है कारण बन रहा है ज्ञान गुण के श्वेत को जानने में श्वेत श्वेतत्व ना हो तो श्वेतत्व का ज्ञान नहीं होगा ना तो श्वेत श्वेतत्व ज्ञानकारी हो गया है और श्वेतत्व कारण हो गया है उस ज्ञान में पकड़ में आ रहा है यहां द्रव्य में इस तरह का कार्य कारण स्वरूप नहीं रहता ये कहना चाहे द्रव्य द्रव्य का द्रव्य द्रव्य को जानने का कारण नहीं बनता जैसे गुण गुण के माध्यम से जाना जाता है वैसे द्रव्य द्रव्य के माध्यम से नहीं जाना जा सकता ये कहना चाह रहे हैं लिंग हाँ, बनाएंगे तब जाना जाएगा जो आजी? समझ में गया। हाँ नहीं आ गया ठीक हाँ, तो है हाँ बताइए हम जानते हो नहीं है ना ऐसा कोई द्रव्य नहीं है लिंग से ही जाना जाएगा तो आप बताओ कोई हो तो <laughs> लिंग लिंग बना करके जाना जाएगा नहीं तो फिर गुण के माध्यम से जानेंगे द्रव्य को ये गुण के माध्यम से जानेंगे या कर्मों के माध्यम से जानेंगे क्रिया से जाना जाता है गुण के द्वारा जाना जाता है द्रव्य द्रव्य के द्वारा नहीं जाना जाता इसलिए कहा द्रव्येश अनितर कारण यह बहुत बड़ा व्यापक सिद्धांत है तो छोटा सा सूत्र है हाँ सूत्र तो बहुत छोटा सा है ये लेकिन यह बहुत व्यापक सिद्धांत है मतलब किसी भी द्रव्य को जानना है तो द्रव्य से द्रव्य नहीं जाना जा सकता द्रव्य को जानना है तो यह तो गुण के माध्यम से जानोगे या कर्म के माध्यम से जानोगे हाँ जो भी कारण है वो द्रव्य है बस स्वतंत्र है जैसा भी है हाँ जी आगे देखिएगा या खलु घटपट कटादी नाम क्रमेण ज्ञानम भवती तत् कथम जातीय कारणकम वटपट कटादीना घड़ा वस्त्र चटाई इत्यादि पदार्थों का क्रमेण ज्ञान बोति क्रम से ज्ञान होता है तत्क जातीयकम वो जो क्रम से ज्ञान जान जो होता है वो किस प्रकार किस प्रकार के कारण वाला है इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कारण अयोग पद्या कारण कारणक्रचपटादीबुद्धीना क्रमो न तो कह रहे हैं अयम घटो अयम पटो यह यह घड़ा है वस्त्र है यह चटाई है इत्यादि ज्ञा यह क्रमो लभते इस प्रकार के ज्ञानों का जो क्रम हमें प्राप्त होता है सखलु हो। वह जो क्रम हमको प्राप्त हो रहा है नाम ज्ञान कारण युगप प्रवृत्ति नाम, नाम ज्ञान कारण ज्ञान को उत्पन्न कराने का जो कारण है सन्निकर्ष उन सन्निकर्षों का युगपद प्रवृत्ति अभावाद एक साथ प्रवृत्त ना होने के कारण से पकड़ में आ रहा है यानी घड़े के साथ एक सन्निकर्ष हो रहा है इंद्रिय और घट अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर घटे का साथ ज्ञान हो गया फिर उसके बाद वस्त्र के साथ संनिकर्ष होने पर वस्त्र का ज्ञान हो रहा है ऐसे ही उसके बाद में चटाई के साथ सन्निकर्ष होने पर चटाई का ज्ञान हो रहा है तो यह क्रम सन्निकर्ष भी क्रम से हो रहा है इसलिए ज्ञान विक्रम से हो रहा है एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि युगपत सन्निकर्ष का अभाव है युगपथ प्रवृत्ति अभाव आ एक साथ प्रवृत्त ना होने के कारण से ऐसा होता है युगपथ ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसोलिंगम और कहा भी है पहले एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न ना होने में मन वहां कारण बनता है तथा कारण क्रमात् इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य क्रमात्निकर्ष कारणस्य क्रमात् और अर्थ का जो सन्निकर्ष है ज्ञान को कराने में उसका क्रम होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप ज्ञान के कारण का क्रम होने से पृथक पृथक क्रमण प्रवर्तनात् अलग अलग क्रम से प्रवृत्त होने के कारण से परियम भवती पूर्व परता होती है स्पष्ट हो गया यहां तक ना हेतु फल भावात न तो कारण कार्य भावात कारण कार्य के कारण से नहीं या कोई कार्यकारण नहीं है यहां पर यानी घट का ज्ञान मतलब घट पटके ज्ञान में कोई कारण नहीं है या कार्य कारण नहीं है वो क्रम से सन्निकर्ष हो रहा है इसलिए क्रम से ज्ञान हो रहा है हमको तत्र स्व उत्तर पट ज्ञान से न कारणम स्पष्ट कर दिया है वहां ये जो ज्ञान हो रहा था हमको तीनों पदार्थों का घड़े का वस्त्र का और चटाई का तो तत्र पूर्वम घट ज्ञानम वहां जो सबसे पहले घड़े का ज्ञान हुआ है वो ज्ञान स्व उत्तर पट उसके बाद में होने वाले वस्त्र के ज्ञान का न कारणम वो कारण नहीं है नव उत्तरम पट पूर्वस्य पूर्व से कार्यम फिर कह रहे हैं ये जो बाद में होने वाला जो वस्त्र का ज्ञान है ये वस्त्र का ज्ञान पहले घड़े का जो ज्ञान हुआ है उसका यह कार्य नहीं है पकड़ में तत्र पूर्वापर्यम ज्ञानस्य नानियतम नियतम तत्र पूर्वापर्यम ज्ञान से वहां पर यह जो पहला और बाद में जो होने वाला ज्ञान का ये नियत कारण नहीं है यानी पहले घड़े का ज्ञान होगा बाद में वस्त्र का ज्ञान होगा ऐसा नियत ज्ञान नहीं है यानी ऐसा निश्चित नहीं है कि पहले ही पहले घड़का घड़े का ही जान होगा उसके बाद वस्त्र का ही जान होगा ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है हमारी मर्जी आप किसी का भी पहले कर सकते हो जिसके साथ सन्निकर्ष पहले करोगे उसका जान होगा ये नियत नहीं है कि पहले इसी का होगा उसके बाद ये होगा उसके बाद ये होगा ऐसा नहीं होगा ये कहना चाह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं तत्र पूर्वापरियम ज्ञान से नियतम जान के होने में वहाँ पूर्व परता नियत नहीं है निश्चित नहीं है घट ज्ञानात पूर्वमपी पट ज्ञानम बवती उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है गढ़े के ज्ञान से पहले वस्त्र का ज्ञान भी हो सकता है तत्र घट पटादि ज्ञानेशु न परस्पर ज्ञानापेक्षा, वहाँ गढ़ा वस्त्र और चटाई के ज्ञान में परस्पर ज्ञान की अपेक्षा नहीं है यानी एक दूसरे के जान करने की अपेक्षा नहीं है क्या देख रहे हैं आप अब बीच बीच में ऐसा क्या करते हैं विचार उनको देखते हो क्यों विचार करते हो <laughs> हाँ जी सूत्रार्थ वस्त्र गड़ा घड़ा वस्त्र चटाई आदि पदार्थों का ज्ञान गढ़ा वस्त्र चटाई आदि पदार्थों का क्रम से होने वाला ज्ञान कारण के क्रम से होने से कारण के क्रम से होने से होता है एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे को जानने में कारण नहीं बनता एक दूसरे का ज्ञान एक दूसरे को जानने में कारण नहीं बनता द्वितीय निकम प्रत्यक्ष च च्ञानम विधाय संप्रति सांकेतिकम बुद्धिपेक्षम ज्ञानम आचेषे प्रत्यक्ष से होने वाले और अनुमान से होने वाले ज्ञानों को बता करके प्रात्यक्षिक ज्ञान लौकिक लैंगिक ज्ञान को विधाया बता करके संप्रति अब सांकेतिक ज्ञान को जो कि बुद्धि की अपेक्षा से ज्ञान की अपेक्षा से होने वाला सांकेतिक ज्ञान को बताया जाता है स्पष्ट हो गया प्रश्न बोलिएगा अयम एशा तवया कृतम भोजय एनम बुद्धि अपेक्षम सूत्र में अयम ऐसा कृतम भोजय एनम ये चार बातें आई जैसे अयम देवदत्त भाष्य में देखिएगा अयम देवदत्त यह देवदत्त है ये जो ज्ञान हो रहा है ना ये बुद्धि अपेक्षित है ये कहना चाह रहे हैं यानी पहले ज्ञान है इसलिए अयम देवदत्ता कहा जा रहा है पहले ज्ञान नहीं है तो अयम देवदत्ता नहीं कह सकते हाँ यह कौन व्यक्ति है यह व्यक्ति है अयम अत्र अस्ति को अस्ति कौन है ये तो अयम देवदत्ता हा हाँ, इधम शब्द का प्रयोग होगा ठीक है तो द्रव्यम, मैंने बोला। नहीं इदम, इदम, इदम को या इदम की मस्ती? कुछ भी कह सकते हो यह कौन है जैसे बोलते हैं ना हम हिंदी में तो अयम देवदत्ता ये जो बोला जा रहा है ना अयम देवदत्ता ये देवदत्त है यानी देवदत्त एक संज्ञा है ना नाम है ये पहले बता है तभी तो अयम देवदत्ता कहेंगे कहे ना तो ये बुद्धि की अपेक्षा यानी पहले जाने हुए स्मृति से बोला जा रहा है पकड़ में आ रहा है पहले जाने जाना गया है उसकी स्मृति से अयम देवदत्ता बोल रहे हैं। अगर पहले की स्मृति नहीं है तो नहीं बोल सकते ये कहना चाह रहे हैं। तो ये ज्ञान से ज्ञान हो रहा है यहां पर एक प्रकार से यानी ज्ञान की स्मृति से फिर नया ज्ञान हो रहा है इसलिए बुद्धि अपेक्षा बुद्धि की अपेक्षा यहां बुद्धि का मतलब ज्ञान की अपेक्षा से हो रहा है यहां ये जो अब होने वाला ज्ञान है ये पहले के ज्ञान की अपेक्षा से हो रहा है ये इसका अभिप्राय है एस महाविद्वान देवदत्तो अस्ती एश महाविद्वानस्ति विद्वान महा ये देवदत्त है ये महान विद्वान है बहुत बड़े विद्वान है पकड़ विरा अत्र अयमिति की बुद्धिया देवदत्त संज्ञा ज्ञान भवती उसी को स्पष्ट किया जा रहा है अत्र इस प्रसंग में जो अयम है जो अयम सर्वनाम का जो प्रयोग किया जा रहा है बुद्धिया, ये बुद्धि से किया जा रहा है देवदत्त संज्ञाया देवदत्त नाम से ज्ञानम बहुत ज्ञान होता है देवदत्त संज्ञाया ज्ञान हाँ देवदत्त संज्ञा का ज्ञान होता है देवदत्त नाम वाले का ज्ञान होता है ऐशा यी और ये जो ऐसा ये जो सर्वनाम है इससे भी निर्देश बुद्धिया निर्देश की बुद्धि से तत्र तहति विद्वत्ता जायते इस निर्देश बुद्धि से ये जो बोला जा रहा है ना ऐसा महाविद्वान ये जो निर्देश किया जा रहा है ये इतना बड़े विद्वान है या इतने बड़े विद्वान है ये जो निर्देश किया जा रहा है ये निर्देश बुद्धि से हो रहा है महति विद्वत्ता जायते ये बहुत बड़ी बड़े विद्वान है ऐसा जाना जाता है जाप्यते बताया जाता है, ये दो बातें होगी फिर तीसरी बात है कर्त ज्ञान युक्त ज्ञानम उत्तम भवति, तो त्वयाकृतम ऐसा कहते ही हमें पता है कि ये करता है त्वयाकृतम का मतलब है आपने किया ठीक है ना तो हमें पहले पहले से पता है ये करता है तभी त्वया कृतम कहेंगे कुछ समझ में आ रहा है आप क्या समझना चाह रहे हैं यहां पर जी आपके द्वारा किया गया नहीं वो तो ठीक है आपने किया।, आपने किया हाँ तो हमें पहले से पता इसलिए कहेंगे आपने किया पहले से क्या पता तो ये के द्वारा किया गया नहीं पहले से ये पता है कि आप एक करता है करने वाले आपके अंदर कर्तृत्व है ये पता है मेरे को पहले मैं इस इस इसको नहीं कहूंगा आपने किया है ठीक है ना कैसे क्यों नहीं कहूंगा मेरे को पता है ये नहीं कर सकता है इधर उधर मत जाओ प्रसंग में रहो प्रसंग में रहो मैं आपको तभी कहूंगा ना आपने किया जब आपके अंदर कर्तृत्व है ये पहले से जानता हूं ठीक है ना अगर आपके अंदर कर्तृत्व ना नहीं होती नहीं होता तो मैं ये कैसे कहूंगा आपने किया है ठीक है ये कहा जा रहा है तो त्वयाकृतम यहाँ पर जो है युष्मत बुद्धिगम ये जो युष्म ज्ञान है हाँ जीना हाँ जीना हाँ एक ही बात है अनैना कृतम वो तो गौन प्रयोग है गौन भाई जहाँ कर्तृत्व तो है वहीं पर तो यह बोला जाएगा ना इधर उधर मिल जाइएगा यहाँ त्वया कृतम तो में यहाँ पर जो त्वया बोला जा रहा है न ये त्वया किसी कर्ता को ही बोला जाता है चेतन को नहीं चेतन को ही बोला जायेगा ना त्वया त्वया कर्ता को बोला जाएगा और किसको बोला जायेगा भाई कर्ता यहाँ पर कर्तरी प्रथमा वो वो नहीं कहा जा रहा है ये विभक्ति को मत देखिएगा ये विभक्ति के अनुसार नहीं बताया जा रहा है यहाँ ये बताया जा रहा है त्वया जो है युष्मद को कहा जा रहा है किसी चेतन को सामने वाले को कहा जा रहा है ठीक है ना तो वहां उसमें कर्तव्य है तब जाकर के उसका ज्ञान है पहले से उसी की अपेक्षा से त्वया कृतम बोला जा रहा है अगर वो कर्तव का ज्ञान नहीं होता तो त्वया कृतम नहीं कह सकते ये मैं कहना चाह रहा हूँ और कुलाड़ी के लिए आप अगर कहना चाहते हो तो नहीं कह सकते कुलाड़ी को क्योंकि वो कर ही नहीं सकता कुलाड़ी होगा नहीं होगा हो वो साधन के रूप में होता है मेरे को क्या उसका निषेध नहीं है कर्ता के रूप में उसका प्रयोग नहीं होता साधन के रूप में तो होता ही है किसी का भी साधन के रूप में किसी का भी प्रयोग हो सकता उसमें कोई आपत्ति नहीं है कर्ता के रूप में बताया जा रहा है हां जी चले तो युष्म बुद्धिकम यह युष्मत ज्ञान वाला है ये जो त्वया शब्द है ये युष्म को बताने वाला है इसलिए कर्त ज्ञान युक्तम भवति ये कर्त ज्ञान से युक्त है ये युष्म शब्द उत्तम ठीक है यानी वहां त्वया कहकर के युष्म को कहा गया है तो युषमद ज्ञान को बता रहा है इसलिए वहां कर्तृत्व है भोजया एनम एनम भोजय इनको भोजन कराओ ठीक है तो भुज क्रियायाम भुजी क्रिया है यहां पर भुज क्रिया इस भुज क्रियायाम में एनम इति संकेत विशिष्टम कर्म कारकम व्यवस्थापयती तो यहां कहा जा रहा है भोजय एनम ये जो भुज क्रिया है इस भुज क्रिया के माध्यम से एनम ये जो संकेत है एनम इसको इसको भोजन कराओ ठीक है ना ये जो संकेत है इस संकेत से विशिष्ट कर्म कारक को बताया जा रहा है यहां पर ठीक है तदैत सर्वम संकेत युक्तम सांकेतिकम ज्ञानम ये सब संकेत से युक्त होने कारण से सांकेतिक ज्ञान कहलाता है ये अयम ऐसा आ? और त्वया ये सब ये सांकेतिक ज्ञान कहलाता ये सब यानी पहले से पता था इसलिए बा, उस जाने वे के आधार पर इसको वर्तमान को जान रहे हम तो ये सब बुद्धि अपेक्षित है यानी बुद्धि से जाना जाता यानी ज्ञान से ही जाना जा रहा है इन सबको कह रहे हैं निर्देश कृता बुद्धिम अपेक्षते बुद्धो एवं स्थितम ये निर्देश जितने भी यहाँ पर दिया है ये बुद्धिम अपेक्षित ये ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं बुद्ध एवं और बुद्धि में स्थित है ये न प्रात्यक्षिकम न चाह लैंगिकम ये जो ज्ञान हो रहे ना तो ये प्रात्यक्षिक ज्ञान है और नहीं ही लैंगिक ज्ञान है ये ज्ञान स्मृति से जानने योग्य है ये सारे ये कहना चाह रहे स्मृति से जाना जा रहा है स्मृति कारण बन रहा है इस वर्तमान के जान को जानने में ठीक है सूत्रार्थ यह देवदत्त है हा जी हाँ जी यह देवदत्त है यह महाविद्वान है कहूंगा अयम कृतम भोजया ये बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं समझ में नहीं आएगा किसी को इसलिए मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं अगर आपको ऐसा समझना चाहते हैं तो लिख लो हा जी हाँ जी ऐसे इसलिए लिख रहा हूं हाँ। हाँ। यह देवदत्त है यह महाविद्वान है आपने किया इनको भोजन कराओ आपने किया, आपने किया? <laughs> कुछ भी किया हो त्वया कृतम का मतलब है आपने किया वो किया कुछ भी हो सकता है उसमें क्या है इनको भोजन कराओ ये सब बुद्धि की अपेक्षा से जाने जाते हैं अच्छा <laughs> जी, जी क्या का की परीक्षा नहीं नहीं <laughs> वो सर्वनाम का कहेंगे तो फिर सारे आ जाएंगे ना तो आप जो पहले कह रहे थे ना वो सब आ जाएंगे सब नहीं ये था है ना हम्म इनको भोजन भोजन भोजन मैं तो वो वो वो कैसे आदित्य खड़ा आया नहीं है ये आप जो कहना चाह रहे <laughs> जिसको पहले से मैं जान रहा हूं ये कर्म है ठीक है ना जैसे वहा आपको मैं कर्तृत्व के रूप में जान रहा हूं तभी तो मैं कह सकता हूँ आपको नहीं यानी त्वया कृतम ऐसा कह सकता हूँ ऐसे भो, भोजय एनम ठीक है ना ये जो एनम जो है यहाँ कर्मत्व है पहले से मेरे को पता है आ? कर्म कर्म एनम एनम भोजया तो इनको भोजन यानी ये खाने वाला है वो कौन व्यक्ति है वो बात नहीं चल रही यहाँ पर पहले पूरी बात को सुन लीजिएगा जिसको हमको भोजन कराना है ना उसको हमें पता है कि इसको भोजन चाहिए तभी तो कह रहे हैं हम भोजय तो उस स्थिति में ऐसा नहीं कहेंगे जो भी आ रहा हो तो उसको भोजन कराओ विवक्षा रहित बात को क्यों लाते हो विवक्षा रही तो बात को क्यों लाते हो आप जहाँ विवक्षा ऐसा है वहीं पर तो लेंगे ना और यूँ सड़क पर चलने वाले को हम कहेंगे हाँ जी इनको भोजन कराओ ऐसा कहेंगे हाँ जहाँ कर्मत्व का ज्ञान है वहीं पर होगा ना जहाँ नहीं है तो वहाँ कैसे जब हमको पता नहीं है वो भोजन करने के लिए आ रहा है या वैसे आ रहा है हमको पता नहीं है जहाँ संशय होता है ना तो पूछ लेते हैं वहाँ पर याद रखना देखिये व्यर्थ की बात मत करिएगा दूसरा, जिस्टार। या ये, ये पता कहता है कि इसने किया है तभी प्रयोग होता है भाई उसने किया है वहाँ त्वयाकृतम जो बोला जा रहा है तो जहाँ कर्तव का बोध हो तभी त्वया कृतम का प्रयोग होगा जहाँ कर्तृत्व का बोध ना हो वहाँ नहीं कर सकते ये कहा जा रहा है करता हो सकता जहां।। है जहाँ कर्म का ज्ञान है वहाँ ऐसा प्रयोग करते है या जहाँ ऐसा प्रयोग करते हैं वहाँ कर्म का ज्ञान है क्या क्या फिर बोलना हमेशा प्रयोग करते हैं वहाँ कर्मत्व है या जहाँ कर्मत्व है वहाँ हमेशा प्रयोग करते हैं नहीं जहाँ भी कर्मत्व है वहां नहीं करते है ना प्रयोग कर्मत्व तो सब जगह है आप में भी कर्मत्व है कभी ना कभी आप भी कर्म बनेंगे पक्ष बना की जहाँ ऐसा प्रयोग होता है वहां कर्मत्व है जहाँ जहाँ ऐसा प्रयोग हो रहा है अपेक्षा वहाँ अपेक्षा ये है कर्मत्व की अपेक्षा कर्मत्व की अपेक्षा तो हम्म भोजन तो वहाँ तो है ही नहीं है अकर्मत्व में कर्मत्व की विवक्षा ला रहे हो आप सकते प्रयोग वो अनुचित प्रयोग वहाँ अनुचित हो रहा है ना जाता है कैसे भी जाता हो वो एक अलग बात है प्रयोग प्रयोग वो कोई नहीं जानता कोई कोई नहीं समझता है ये कि ऐसा सूक्ष्म क्या, रहे थे थे, वो आता दूर से, क्या? है, रूप रूप और स्वाद भी आता है वो तो इस पॉइंट से हैं कि अच्छा है। उनको पता है ये ये साइंस की बात है अच्छा इतना दर्शन पढ़े हुए हो तो ये इतना कर ही नहीं सकते हमेशा अभिद्योग ऐसा है जो भी गलत करता है वो अज्ञानता से ही करता है ज्ञान पूर्वक कोई नहीं करता ये पहले बात हो चुकी है जिसको तत्वज्ञान होता है वो गलती नहीं करता है जिसको तत्वज्ञान नहीं है वो ही गलती करता है, है। ज्ञान तो वो अट दुराग्रह के पीछे भी अविध्या है तत्वज्ञान नहीं है वहां पर <laughs> वो, वो है मतलब शाब्दिक ज्ञान है तात्विक ज्ञान नहीं है वो इस विषय में बहस करना हो तो कश्यप जी से कर लेगा बाद में चलिए जहां ये बोला जाता है जानबूझ करके करता है तो वहां जानबूझकर कर करने का मतलब यही है कि शाब्दिक जान तो है उसके पास में तत्वज्ञान नहीं है जो तत्वज्ञान है जो योगदर्शन में बोला गया है वो तत्वज्ञान की उपस्थिति में फिर अठ दुराग्रह नहीं होता है हाँ जी कहां चल रहे थे कथम ही एत ज्ञानम बुद्धि अपेक्ष बुद्धि न उच्यते न स्वतंत्र स्वतः संभूत वहा ये तो कह रहे हैं कथम ये ज्ञानम बुद्धि अपेक्षम उच्यते ये जो ज्ञान हो रहा था अयम ऐशा त्वया वाला ये बुद्धि की अपेक्षा से कैसा जाना जाता है स्वतंत्र क्यों नहीं जाना जा सकता इस संदर्भ में बताया जा रहा है बोलिए भावात दृष्टेश दृष्टेश अदृष्टेश अभावात् तो स्पष्ट कह दिया भावात अदृष्टेश अभाव यदि दृष्ट है तभी तो कहा जाएगा अदृष्ट में नहीं कहा जा सकता कह रहे हैं है ज्यातेषु प्रत्यक्षी कृत देवदत्तः संकेत संज्ञान भवती कह रहे जैतेषु प्रत्यक्षी कृत जो जाने गए अर्थात प्रत्यक्ष किए हुए पिंडों में ही ये कथन होता है अयम देवदत्ता हमें पता ही नहीं है, इसको देवदत्त कहते हैं दत्त कहते हैं उसको अयम देवदत्त थोड़ा कहेंगे क्या अयम देवदत्त क्यों क्यों तो वहां देव हाँ ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं है वो तो आपको संशय है संशे है संशय एक ही नहीं, ना। पता नहीं। देवड़ा भी देवड़ा भी देवड़ा है। तो पता पता होने पर नहीं बोलते इधर उधर मत जाइए आप समय व्यर्थ मत करिएगा केवल इस बात को समझ लीजिएगा हर जगह अगर आप ऐसा करेंगे तो इसको कहते हैं आ, अशिष्ट आप आ, क्या कहते हैं इसको मजाक कभी एक बार दो बार करे तो अलग बात है में तो होता तो होता है, है। अज्ञात जो प्रयोग होता है वो अलग अर्थ में प्रयोग होता है इस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है अयम देवदत्ता किम ये जो बोल रहे हो ना आप खुद ही बोल रहे हो कि ये पता नहीं है प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक रखते हुए आप बोल रहे हो ना अयम देवदत्त हमने क्या ये देवदत्त तो नहीं है जिसको मैंने देवदत्त जाना था वही वही देवदत्त तो नहीं है ये कोई और है अर्थात अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है पूछ रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूँ केवल अयम देवदत्ता बोलने मात्र से बात नहीं बनती है ना आपकी मनसा क्या है आप जानकर के बोल रहे है या प्रश्नार्थ में बोल रहे हैं। आपके प्रश्न खुद प्रश्न चिन्ह बता रहा है की आप जानते नहीं है फिर उसको बोल रहा कि मैं यहाँ भी होता है अच्छा एक बात बताइए आप है है जो बोल रहे हो ना नहीं के साथ में भी तो है रहता है ना इतने मात्र से वो है रहेगा क्या अब ये क्यों करते हो ये तो मैं बोल रहा है नहीं जी यहाँ है तो है ना अरे है नहीं है हम थोड़ा बोल रहे हैं है होता हुआ भी वो है है के अर्थ में नहीं है वो नहीं के अर्थ में है तो ऐसे ही वो किम अपने आप में निषेध कर रहा है ये ये समझना है आपको केवल अयम देवदत्ता मात्र से नहीं है जहां निश्चितता है जाना हुआ है वहीं पर हाँ जी, जी कलम है हम्म तो जी आ, मेरे को ये पता चला कलम तो को प्रत्यक्ष है या फिर क्या है कैसा ज्ञान है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है अब जो हो रहा है फिर आप किसी को बताओगे ना अयम लेखिनी तब वहां बुद्धि अपेक्षित हो गया क्यों क्यूँकी जब मैं इसे देख रहा हूं, मुझे मुझे प्रत्यक्ष हो जान है ठीक है लेकिन जो लेखनी ये जो नाम है तो ये नाम मैंने पहले जान रखा है इसलिए अब मैं जान पा रहा हूँ ये लेखनी है। हाँ। और वो लेखनी जान स्मृति से हो रहा है तो इस परिभाषा से तो ये बुद्धि की अपेक्षा से हुआ तो नहीं, नहीं नहीं नहीं आप आप इधर उधर मत जाइए क्या कहना क्या चाहते हैं ये बताइए पहले आप पहले आप सिद्धांत बताइए आप आपका अपना सिद्धांत मेरा तो ये ये है कहना कि ब्रह्म मुनि जी कुछ हो रिए सूत्र सूत्र के बाद ही पंक्ति कम लेंगे तो इस हिसाब से हम ले रहे हैं तो फिर प्रत्यक्ष नहीं लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो लेखनी ये जो नाम हमें जो हो रहा है हुँ. ये स्मृति से हो रहा है लेखनी नाम लेखनी नाम प्रत्यक्ष नहीं है ठीक है लेखनी का पहले आपको जान हुआ वो पर पहली बार तो कहीं तो प्रत्यक्ष होगा आपको उसकी तो मना आ, बस उसी की उसी की चर्चा है वो तो ये विवक्षा पर रहेगा आप मतलब आप क्या कहना चाहिए लेखनी का लेखनी की स्मृति वो तो आपे वो तो आपेक्षिक है सापेक्षिक है आप प्रत्यक्ष कहना चाहे तो प्रत्यक्ष कही हमें क्या आपत्ति है विवक्षा यह है कि ये देवदत्त है मैं देवदत्त को प्रत्यक्ष कर रहा हूं एक तो ये है देवदत्त है सामने देवदत्त को प्रत्यक्ष कर रहा हूं प्रत्यक्ष है इसमें क्या आपत्ति है लेकिन जब आप कहेंगे ये देवदत्त है ये देवदत्त किसी को बता रहे ना अयम देवदत्त ये जो ज्ञान ये बुद्धि है ये कहना चाह रहे बस जो आप कह रहे हैं उसमें भी मेरे को मना नहीं फिर आपत्ति क्या है पर आप ये कहना चाह रहे हैं जिसको जिसमें मेरे को आपत्ति नहीं कह रहे हैं उसको आप प्रत्यक्ष करवाना चाह रहे हो तो फिर आपत्ति नहीं है क्यों कह रहे हो फिर ये लेखनी है हाँ तो ठीक है तो, है। तो ये आप ठीक है मान लीजिए ये तो से से जब सन्निकर्षम सन्निकर्षम अगर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है है ये प्रत्यक्ष कहलाता इसमें कोई आपत्ति नहीं, है। तो नहीं मैं वही कह रहा हूँ जब पहली बार पहली बार जब इसको प्रत्यक्ष करेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा और जो जब दोबारा उसको देखेंगे और आप किसी के अपेक्षा को रखते हुए कहेंगे देखो ये है पुस्तक वो बुद्धि होगा और आप जब जब अपेक्षा बुद्धि न रखते हुए जब जब देखेंगे वह प्रत्यक्षी कहलाएगा उसको हम थोड़े थोड़ा कह रहे हैं वो आ, आ, वाला जाने जब, जब जब आप हो कश्यप जी को देखेंगे वो प्रत्यक्षी माना जाएगा लेकिन जब आप किसी को बता दे ये है कश्यप जी तब बुद्धि अपेक्षित तो हो जाएगा यह कहना चाह रहे और कुछ नहीं है आप पकड़ में आए जो आप कहना चाह रहे हैं हम्म तो बुद्धि नहीं है क्या मतलब नहीं वहां तो ये हाँ आ, अच्छा जी क्या नाम था आपका हाँ। आ, ऐसे जब बोलते है ना हाँ ये <laughs> आन, वहां पर बुद्धि है तो जो मेरा को जान हुआ था आपका नाम अब याद नहीं आ रहा है वो क्या नाम था आपका और ये ये मेरे से अक्सर होता है कई बार मैं ब्रह्मचारी को देखता हूँ <laughs> उनका नाम तुरंत याद नहीं आता है मेरे को जी आपका हाँ, आपका क्या नाम था ऐसा मैं पूछ लेता हूँ उनसे जी, मैं का मना नहीं, का का, मतलब का नहीं है हाँ जी लेकिन हाँ लेकिन मैं ये कहना चाहूँ इस जो कार्य उन्होंने पर है कि से होकर जैसे मैं कह रहा को रहा जी वहाँ पर जब मैं जो नाम ले रहा तो मतलब तो है, लेखनी है लाल कपड़ा है, है, है, मेज है कुछ भी है जो भी है क्या मतलब स्मृति जब पहली बार आप किसी वस्तु को देखेंगे तो वहाँ स्मृति कहा तो पहली बार देख रहे नहीं होती तो फिर वो तो प्रत्यक्ष ही है ना उसकी नहीं फिर किसकी चर्चा कर रहे हैं तो रहा रहा है। जिसको जो दूसरी बार देख रहे हैं उस दू दूसरी बार देखने में भले ही आपको इसको पुस्तक कहते हैं ये इसकी स्मृति है मैं उसका निषेध भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको कोई विवक्षा है नहीं है किसी को बताने का केवल प्रत्यक्ष है पुस्तक को देख रहे हैं आप पहले देखे हुए के अनुसार ही आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं ऐसा माना जाता पहले पहले मेरी बात पहली मेरी बात को सुन लीजियेगा पूरी बात को सुन लीजिएगा थोड़ा शांति से ये पुस्तक है मैंने जान लिया ये वैशेषिक पुस्तक है अब मेरे को पढ़ाना है तब मैं इस पुस्तक को देखूंगा ठीक है ना हाँ पुस्तक ले लिया मेरे को पता है पहले के अनुसार यही है पुस्तक ये इस रूप में भी यह बुद्धि अपेक्षा हो जाएगी यहां विवक्षा है मैं अगर इस विवक्षा से देखूंगा यह पहले के अनुसार ही वही पुस्तक है या नहीं है वही पुस्तक है तब तो बुद्धि हो जाएगा ऐसा एक बार देखने के बाद में वो प्रत्यक्ष विवक्षा में अगर देखते हैं तो प्रत्यक्ष के रूप में आप कहेंगे और किसी को बताना आदि की दृष्टि में अगर देखेंगे तो उसको बुद्धि कहेंगे और कुछ अंतर नहीं है और आप जो कहना चाह रहे हैं उस बात को मैं समझ रहा हूं क्योंकि आपको ये मोबाइल है ये बिना बताए इसको मोबाइल कैसे आप जानेंगे किसी ने पहले बताया है ये इसको मोबाइल कहते हैं जान लिया आपने प्रत्यक्ष हो गया उसके आधार पर अब जब जब इसको देखेंगे तब तब उसी के आधार पर ही इसको मोबाइल अनुभव करेंगे आप उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है वहां पर स्मृति काम कर रही है वो स्मृति काम करते हुए भी इसको प्रत्यक्षी कहा जा रहा है ठीक है इधर पहले पूरी बात को सुनो ये प्रत्यक्षी का लेकिन यहां ये यह विवक्षा किसी को बताने के लिए आप अपने लिए प्रत्यक्ष कर रहे हैं देखे हुए दोबारा बार बार प्रत्यक्ष कितने बार कर सकते है ना जैसे समाधि एक बार योगी ने लगाया तो बार बार समाधि लगाएगा उसमें कोई आपत्ति नहीं जितने बार समाधि लगाएगा उतने बार उसको समाधि कहेंगे उतने बार प्रत्यक्ष ही कहेंगे लेकिन जब आप किसी को बताएं देखो इसको कहते हैं समाधि ऐसा होता है समाधि में जब किसी को बताएंगे तब वहां बुद्धिपेक्षम कहा गया कहा जा रहा है ऐसा नहीं बताएंगे तो आपकी विवक्षा है प्रत्यक्ष एक बार करो दस बार करो या सौ बार प्रत्यक्ष करो प्रत्यक्ष ही है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ठीक है चले और विचार कर लेना हाँ जी हाँ जी ये कह रहे हैं अज्ञातेश परोक्षेशु संकेतस्य से अभाव जो जाना ही नहीं गया जिसको हमने पता ही नहीं हम इसको क्या कहते हैं जो अज्ञात पदार्थ है जो कि परोक्ष है उनमें संकेत का अभाव होने से उसको नहीं जाना जाता है बुद्धि की अपेक्षा से ये कहना चाह रहे तस्मात प्रत्यक्ष विषये पुनर्यत संकेत कृत ज्ञानम बुद्धि अपेक्षमती स्पष्ट कह दिया है कि इसीलिए प्रत्यक्ष कृते विषय जिसका हमने प्रत्यक्ष किया है उसी विषय में पुनः दोबारा यह संकेत कृत ज्ञानम दोबारा उसको संकेत से जो जाना जाता है वो बुद्धि की अपेक्षा से होता है सूत्रार्थ जाने गए पदार्थों में संकेत बुद्धि होती है ना जाने गए पदार्थों में नहीं होती है स्पष्ट हो पदार्थ द्रव्यो में अब कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्म नाम पृथक पृथक स्व विषयक ज्ञान तो उक्त द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का अलग अलग अपने अपने विषय से संबंधित ज्ञान को तो बता दिया है इदानी सर्वेशा द्रव्य गुण कर्म नाम प्रात्यक्षिक अब सभी के यानी द्रव्य कर्म इन तीनों के प्रात्यक्षिक ज्ञान प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान को विशेष रूप से यहां पर कहते हैं अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु यह बहुत विशेष सूत्र है अर्थ इति ये जो अर्थ शब्द है यह द्रव्य गुण और कर्म तीनों के लिए प्रयोग में आता है सूत्रार्थ वैशेषिक दर्शन में हाँ न्याय में भी यही लगेगा वैशेषिक दर्शन में विवक्षा से कभी कभी केवल ज्ञान को ही लिया है वहां वैशेषिक दर्शन में न्याय न्याय दर्शन में आपेक्षिक रूप में वहां पर भी दूसरा ढंग का अर्थ भी किया है वैसे दोनों ले सकते हैं। वैशेषिक दर्शन में अर्थ शब्द से वैशेषिक दर्शन में अर्थ शब्द से द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण होता है ठीक है <invece> जी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ठीक है ना तो इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है तो वहां अर्थ से द्रव्य गुण और कर्म कर्म के साथ भी सन्निकर्ष होता है और कर्म का प्रत्यक्ष होता है गुण के साथ सन्निकर्ष होता है गुण का प्रत्यक्ष होता है द्रव्य के साथ संनिकर्ष होता है द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है ऐसा तीनों का प्रत्यक्ष होता है जी सामान्य विशेष संवाय का नहीं होता वो तो सामान्य विशेष संवाय तो वही है तीनों में ही है ना द्रव्य गुण कर्मो में वो सब अर्थ में आ गए मुख्य तो ये तीन ही हैं अस्मिन शास्त्रे अर्थ इति शब्द खलु इस वैशेषिक शास्त्र में जो अर्थ शब्द है यह शब्द द्रव्य गुण कर्म सुप्रयुक्तों वेदितव्या द्रव्य गुण कर्म इन तीनों के लिए प्रयोग में आता है ऐसा समझ लेना चाहिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इत्यादि कथने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ऐसा कहने पर द्रव्य गुण कर्मा त्रीनी अभी गृहियंत द्रव्य गुण कर्म ये तीनों ही गृहित होते हैं अर्थपदे न अर्थपद से गृहित होते हैं प्रत्यक्षीकरणे प्रत्यक्ष करने में गृहित होते हैं प्रात्यक्षिक्ञाने व या यूं कहिए प्रात्यक्षिक ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान में तीनों का ग्रहण होता है त्रयाणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम बहुत यावत् तीनों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है द्रवि का भी गुण का भी और कर्म का भी ठीक है क्यों अस क्यों रहे हाँ गुण का भी होता है द्रव्य का भी होता है कर्म का भी होता है हाजी हो तो हाँ वो तो है ही आगे चलिए द्रव्य विषय कार्यद्रव्य विषय किमपिटम उच्यते द्रव्य के विषय में अर्थात कार्य द्रव्य के विषय में, में कुछ विशेष कहा जाता है देखिए द्रव्यु पंचात्मक प्रतिषिद्धम सूत्रार्थ लिखिएगा द्रव्यों में पंचमा भूतों का उपादानत्व या समुवायित्व प्रतिषिध है इसमें इसमें। पांच नहीं नहीं जी हाँ तो इसके अनुसार अनुसार हमारे नहीं इसमें इसमें ये जो कहना चाह रहे हैं ना जैसे पृथ्वी से पृथ्वी पृथ्वी परमाणु से पृथ्वी जल परमाणु से जल अग्नि परमाणु से अग्नि वायु परमाणु से वायु ऐसा आकाश परमाणु यहां तो नहीं लिखा है चारों को ही माना है ऐसा बोलते बोलते हैं हैं जैसे लोग में बोलते कि ऋषि ने परमाणु की की खोज की थी भी, भी पक्ष मानता है कि पर वहां परमाणु मुख्य व उद्देश्य नहीं है ना वहां तो प्रमाण मुख्य उद्देश्य है वहां पर प्रमाणत्व तो व मुख्य है यहाँ यह वस्तुनिष्ठ है वहा ज्ञाननिष्ठ है इसलिए कनाद को ही परमाणु विशेषज्ञ कहा जाता है और आज के विज्ञान के लोग भी स्वीकार करते हैं बाहर के लोग करते नहीं करते ये तो पता नहीं भारत के लोग तो जरूर करते हैं ऐसे बाहर के लोग भी करते होंगे उवट व अपने अः कौन क्या नाम है उसका मोक्ष मूलर ने स्वीकार जरूर किया होगा वैसे यहां पर ये द्रव्यशु पंचात्मकत्व प्रति जो कहा जा रहा है ना ये इंद्रियों को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है ऐसा अर्थ लेना चाहिए हाँ जी हाँ जी यहां पर भी ये में जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी आगे सूत्र भी आ रहा है उसे ये संगति लगता है हाँ जी आगे देखिएगा कार्य द्रव्य शु शरीरादिशु पंचका पंचात्मकत्व पंचभूतोपादान प्रतिषिधम कार्यद्रव्यो में यानी शरीरादि पदार्थों में पांच बूतात्मक उपादान को खंडित किया है हाँ जी गुणांतरोपलब्धे। प्रत्यक्ष पार्थिव गुणा अप्रत्यक्ष पंचात्मक न विद्यते ये सूत्र आये तपीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन दोनों प्रकार के पदार्थों का संयोग ना होने से या इन दोनों का संयोग प्रत्यक्ष ना होने से शरीर आत्मक नहीं है ऐसा सूत्र आता एक एक उपादानकम शरीरादि द्रव्यम एक एक उपादान वाला शरीरादि द्रव्य होते हैं वैसे यहाँ शरीरादि को ना लेकर के ये इंद्रियों को लेना चाहिए यहाँ पर मुख्यता मुख्यता तो उसमें कोई बात ही नहीं है वहां तो वहां पर भी न्याय में भी मुख्यता को तो स्वीकार किया है उन उसमें सही हो तो स्वीकार किया है लेकिन इंद्रियों में नहीं किया नास्त्रीय ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है केवल ये है ये जो आगे भूयस्वाद बुय, गवाश पृथ्वी गंध जान प्रवृत्ति जो कहा जा रहा है ना ये सब इंद्रियों के लिए है वहाँ पर न्याय दर्शन में पर भाष्यकारों ने सब इंद्रिया परक अर्थ नहीं किया है यहाँ पर यह सब द्रव्य पर ही अर्थ किया है जबकि वह इंद्रिय परक होना चाहिए हाँ जी तत्र शरीरे विषय नासिकादि किम शरीर उपा नीरोना एक मिनट ये क्या लिखा है किम किम उपादान दो, पर दो, दो बार दो उपादाना उपादाना तो दो बार बार है ना किम शरीरोपा उपादान उपादान उपादानकम वैसे दो बहार नहीं आना चाहिए एक, एक अतिरिक्त है हां। किम शर, शरी, कि एक एक उपादान अतिरिक्त है यहाँ पर ठीक है किम शरीरोपादानम शरीरोपादान उपादानकम अन्योपादानकम व ऐसा है त्र उचत क्या शरीर में वर्तमान भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण कराने वाले नासिकादि जो पांच इंद्रियां हैं ये पांचों इंद्रियां जिससे शरीर उत्पन्न हुआ है उसी उपादान वाला उपादान वाले हैं ये अथवा अन्य उपादान वाले हैं ये प्रश्न है आज पकड़ में आ रहे हैं ये जो शरीर है ये शरीर जिन उ, जिन उपादानों से शरीर बना है उन्हीं उपादानों से इंद्रियां बनी है अथवा उनके उपादान अन्य हैं, भिन्न है ये प्रश्न है ठीक है सूत्र बोलिए भूयस्वाद गंधवत्वाच पृथ्वी गंधज्ञाने ज्ञाने प्रकृति ही। प्रकृति से यहां कारणम गंधस्य ज्ञानम ज्ञान का नम गण गंधस्य ज्ञानम अर्थात ज्ञान करणम या ज्ञान शब्द करण अर्थ में है गंध का ज्ञान यानी ज्ञान का करण यानी ग्राण गंध का जो साधन ग्रान है वो जो ग्राण है वो किस उपादान वाला है ये पर प्रश्न है तो ज्ञान ज्यायते अनेन ये करणे ल्युट ज्यायते अने जिससे जाना जाता है तो यहां करण अर्थ में साधन अर्थ में ल्युट प्रत्यय है ज्ञानम में घानम में भी ठीक है तो गंधक ज्ञाने अर्थात यहां ज्ञान का मतलब इंद्री गंधक का साधन में यानी घानेन्द्रिय गंध जाने का मतलब है ग्रानेन्द्रिय में प्रकृति उपादान उसका जो प्रकृति है उपादान है वो पृथ्वी खलु अस्ति वो पृथ्वी है यह प्रश्न है यथ क्यों पृथ्वी है यह प्रश्न क्यों आ रहा और भूयस्वाद गंधवत्वाच तत्र पृथिवीआ बाहुल्या उसमें पृथ्वी की बहुलता होने से यथा शरीरम अस्थिमय पृथ्वी भूयः शरीर जो है ये अस्थिमय है यानी हड्डी हड्डियों वाला है पृथ्वीभूय है यानी पृथ्वी तत्व इसमें अधिक है पृथ्वी प्रकृ, प्रकृतिकम् प्रकृतिकम पृथ्वी कारण वाला है तथा ग्रानम अपि अस्थिमय और ज्ञानेन्द्रीय भी अस्थिमय है वो भी पृथ्वी भूय वाला है यानी पृथ्वी की अधिकता है पृथ्वी कारण वाला है तथा उसी प्रकार गंधवत गंधवत अपी घ्रानम गंधवाला होता हुआ भी ग्राण, या गंदवत कह लो गंध के समान नहीं गंद वाला ग्राण, गंधो अस्य अस्ति इति विषयः, और गंध इसका विषय है तस्मात गंधवत्वात गंध ग्रह ग्राहकत्वात गंध वाला होने से गंध ग्रहण कराने वाला होने से कार्यम अनुगृति कार्यम अनुगृति कारणम ये जो कारण है ये कार्य का अनुकरण करता यानी कार्य का सहयोग करता है पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे कार्यम अनुगृणाति कारणम ये जो कारण है ये कार्य का अनुकरण करता है यानी कार्य का सहयोग करता है नासिकाग्रे धारे तो अस् या दिव्य गंध संवित योग दर्शन का प्रमाण दिया है नासिका के अग्र में धारणा करने वाले योगी का या योगी को जो विशेष गंध की अनुभूति होती है हाँ जी बच्चों को हो हाँ जी हाँ जी नहीं बच्चों को वहां पर थोड़ा हो रहा है वो तो उसका कार्ड में तो बता। वो तो कार्ड में गंध है ना हर चीज में गंध होती है इसमें भी गंध है वो उस से हम तो नहीं पकड़ पा रहे हैं वो नहीं उनके अंदर वो ग्रहण शक्ति ज्यादा है बच्चों में इसलिए इसके गंध को आसानी से पकड़ लेते हो उनको ऐसा अभ्यास कराया जाता है ठीक है ग्राने गंद तो ध ग्रान में गंध की अनुभूति होती है यानी ग्रद्री में गंध की भूयस्तु है गंध है उसके अंदर तस्माद पृथ्वी प्रकृति उपादान वा ग्रान इससे भी यह सिद्ध होता है पृथ्वी प्रकृति वाला ये ग्रानेन्द्रीय है सूत्रार्थ द्री का कारण ग्रानेन्द्रीय का कारण पृथ्वी तत्व है ज्ञानेन्द्रिय गंधवाली होने से पृथ्वी बहुल होने से या पृथ्वीत्व की अधिकता होने से ग्रानेन्द्रिय गंध वाली होने से पृथ्वी की मात्रा अधिक होने से ठीक है इसको उल्टा भी लिख सकते हो पृथ्वी की मात्रा अधिक होने से गंध वाली इंद्रिय होने से ग्रानेन्द्रिय का कारण पृथ्वी है ऐसा भी लिख सकते हैं अगला अंतिम सूत्र तथा आपह तेजो वायुश्च रूप स्पर्श अविशेषात तथा आपह उसी प्रकार आपह तेजह अग्नि वायु वायु प्रत्येकम ये प्रत्येक द्रव्य रसज्ञान करने रसज्ञान करने यानी रसने इंद्री में जल कारण है रसनायाम आप उसी को स्पष्ट किया रसना इंद्री में आप प्रकृति जल प्रकृति है रूपज्ञान करने करणे नेत्र इंद्री में अर्थात नेत्र नेत्र होना चाहिए हाँ नेत्रे तेज प्रकृति नेत्र में यहां अग्नि कारण है स्पर्श ज्ञान करणे अर्थात स्पर्शेंद्री में उसी को कोला है त्वची स्पर्श स्पर्शेंद्रीय में वायु प्रकृति वायु प्रकृति है तत्र तत्र उस उस में उस उस की अधिकता होने से यानी रसना रसनाइंद्री में जल की अधिकता है नेत्र नेत्रेन्द्रीय में अग्नि की अधिकता है स्पर्श इंद्रिय में वायु की अधिकता है यह है तत्र तत्र तत्त भूयस्वाद तथा रसना रसनाइंद्री जो है रस वाली होने से रूप नेत्रेन्द्रिय रूप वाली होने से स्पर्शेंद्रिय स्पर्श वाली होने से यानी वहां पर स्पर्श भी है स्पर्शेंद्रिय में और नेत्रेंद्रिय में भी रूप है और रसनेन्द्रीय में रस है इस कारण से रचनायाम अपाम भूयस्वम सर्वदा जलमया रचनायाम इंद्रिय जो है वहां जल की अधिकता है रचना इंद्रिय में और वैसे भी वो सभी सदा जो है जल में ही रहता है जीव यह कोई विशेष हेतु नहीं है रसना अस्थि रहता और रसना जो है रचना इंद्रिय जो है हस्तिरहित है नेत्रो भूयस्तम आंख में जो है अग्नि की अधिकता रहती है ज्योतिर्भूस्तम स्पष्टम लक्ष्य ज्योति अधिक है वहाँ स्पष्ट लक्षित होता है कैसे होता है ये तो पता नहीं जी क्या पर ज्योति का मतलब किरण हाँ हाँ वही वही से पढ़ रही थी कमाल है <laughs> अंगूठे से भी पढ़ रही थी मतलब एक ऐसा पिचुटरी ग्लाइंट कौन सा ग्लाइंट बताया उन्होंने एक ग्लाइंट ग्लाइंट है, है उस ग्लाइंट में ऐसे एक निकलते हैं जो आंख से जो निकलते हैं ना इसी तरह का वहां पर भी होते हैं तो इसलिए वहां मस्तक से ही पढ़ रही हो आंखों से नहीं पढ़ रही है वो यहाँ से पढ़ रही है आचार्य जी भी थे सब लोग थे रामदेव जी भी थे आचार्य जी भी थे आचार्य प्रद्युम्न जी भी थे हाजी पक्रादी। पक्रादी। बहुत कुछ किया उन्होंने और उन्होंने सिखाया भी है ना वहाँ के बच्चों को भी सिखाया खैर पर यहाँ कोई बच्चे नहीं है नहीं तो यहाँ पर भी बुला सकते थे अपन बच्चे ता। बच्चे छह साल से लेके चौदह साल के बच्चे छह से पंद्रह साल के बच्चों को ये होता है हर किसी को नहीं होता है 50 बच्चों पर उन्होंने किया था लगभग 40-45 बच्चों को सबको आगे बता रहे थे मैंने बाद में भी पूछा है क्या कैसे हुआ क्या हुआ उसका पूरा डिटेल पूछा था मैंने वो भी दो दिन में चलें हां जी ये कह रहे हैं नेत्रे तेजो भूयस्तम ज्योतिर्भूस्तम स्पष्टम लक्ष्य त्वची वायु भूयस्वम और त्वचा इंद्रियों में वायु की अधिकता है पता नहीं कह रहे हैं रसवती रसना इंद्री जो है रस वाली है वहां रस भी विद्यमान रहता है रूप विषय ग्रहक ग्राहकत्वाद रूप विषय का ग्राहकत्वाद रूप विषय को ग्रहण कराने वाली होने से रूपवत् नेत्र रूप वाली नेत्र है जी क्या कह रहे गया वायु वायु वायु वायु तंतु जालवत। अच्छा, वायू वायू तंतु अच्छा यानी मतलब पूरे स्पर्शेंद्र वायु का जाल के समान सर्वत्र व्यापक है ये कहना चाह रहे पूरे शरीर में तंतु के समान जाले के समान सर्वत्र व्याप्त है वायु पूरे शरीर में हाँ मतलब मोटी समाधि तो लगी होगी मोटी का मतलब कुछ छोटी छोटी समाधिया लगती हैं सिद्धियां जिसको कहते हैं वो जैसे गंध का है गंध की सिद्धि होती है ना वो गंध की सिद्धि है ऐसे रूप की सिद्धि है कुछ सिद्धियां तो सबको प्राप्त हो ही जाती हैं आप भी करेंगे तो आपको भी प्राप्त हो जाएगी वो अब नहीं होती है अब नहीं हो रही है चली, हाँ, चली दूरदृष्टि हाँ, वो अब नहीं रही अभी तो मैंने परीक्षण भी नहीं किया मेरे को लगता अब नहीं होगी वो गंध आदि का तो होती है छोटी मोटी तो होती है हाँ तो अच्छा जी हाँ गंध को मेरे को भी है गंध का ग और कुछ है चलो चलते हैं छोटी मोटी सिद्धियां तो सबको होती है जो करेंगे आप करेंगे आपको भी हो जाएंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है रूपसंवित अस्मिन तथा तो रूपसंवित रूपसंवित रूप का ज्ञान होता है नेत्र में तथा च रूपवत और वो रूप वाली भी है उस वहां रूप भी रहता है स्पर्श विषयों अस्या स्पर्शवती और जिसका स्पर्श विषय है वो स्पर्श वाली है स्पर्श संवित स्पर्श का ज्ञान होता है अस्याम उस स्पर्श में स्पर्शवती और स्पर्श वाली भी है एवं एक प्रकृति के अपनी शरीर ग्रदी इंद्रिया भिन्न भिन्न प्रकृति स्वग्राह्य विषय अनुसारिणी तो कहते हैं एवं इस प्रकार से एक प्रकृति के भी शरीर है एक ही उपादान कारण वाले शरीर होता हुआ भी नहीं, इंद्रिया ने ये जो ग्राम आदि पांचों ज्ञान इंद्रिया है ये भिन्न भिन्न प्रकृति ने अलग अलग उपादान कारण वाले हैं स्वग्राह्य विषय अनुसार अनुसारिणी अपने अपने विषयों का अनुसरण करने वाली है ठीक है सूत्रार्थ भूयस्व के कारण से भूयस्तु के कारण से और अपने अपने विषयों से युक्त होने से भूयस्व अधिकता के कारण से अधिकता के कारण से अपने अपने विषय वाले होने से अपने अपने विषय वाले होने से या अपने अपने विषय वाली होने से रस रूप स्पर्श रसूप स्पर्श का समान रूप से ज्ञान कराने वाली होने से रस रूप स्पर्श का समान रूप से ज्ञान कराने वाली होने से रसना रसनाइंद्री का कारण जल रसनाइंद्री का कारण जल नेत्रेंद्री का कारण अग्नि नेत्रेंद्री का कारण अग्नि और स्पर्शेंद्रीय का कारण वायु है ठीक है जी आकाश जीश वो आकाश तो आकाश ही है कर्णेन्द्रिय और आकाश अलग नहीं है ना एक ही मान, माना जाता है हाँ जी परीक्षा कब देंगे अट्ठाईस हाँ <स्थाँगे> जी बारह से 28. अरे कितने पेज हैं है आ, आ। एक तो चार पाँच छ सात आठ 16 17 पेज है ठीक हाँ तो परीक्षा कब देंगे आप कब शाम को जा रहे हैं ठीक है हाँ जी परीक्षा आप आप कब देंगे वो तो आ, वो बहुत जल्दी देना चाहते हैं आप अपना बताइए कितने दिन चाहिए आज क्या है गुरुवार है एक तारीख। गुरुवार है ना तो शुक्र शनि रवि सोम हाँ तो सोमवार को दे देना मंगलवार से कक्षा कर लेते हाँ कम है हम यही सोच के बैठे हैं नहीं आजी? हम यह सोच के बैठे हैं कि आप हमेशा दिन दिन देते तो हमें नहीं, नहीं आप आप ये देखिएगा ना सूत्र देखिए ना कितना कम है बहुत छोटा सा है ना थी। थी। तो इसलिए मैं आप इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ बोल नहीं रही इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप बोलिए कितने दिन चाहिए आठ दिन दिन तो बहुत ज्यादा हो गए ना हाँ ऑफिस जी तारीख इतना दिन क्यों एक जाके तो सात दिन लगेंगे क्या आपको आ? नौ तारीख को आ रहे हैं इतने दिन कैसे प्रश्न ये थोड़ा चल रहा है कि रुकना नहीं रुकना सबके होंगे जो वो तो बहुत ज्यादा दिन हो गए ना नहीं नहीं ठीक है दस तारीख को यहाँ पहुंचेंगे दस तारीख कब सुबह तो मतलब दस तारीख से पाठ शुरू करें यही है ना ठीक है फिर तो आपको मिल गए आठ दिन तो मिल गए आप 9 तारीख तारी को परीक्षा दे दीजिएगा 10 तारीख से कक्षा चलेंगे ठीक है जी कोपनी से चालू हो तो है हाँ। कि दिन तो छुट्टी मिली गई और फिर आगे तो जब दो अध्याय होंगे छुट्टी मिलेगी तो जी आगे जब कोपनी से चालू हो तो उसकी भी छुट्टी ना मिलेगी नहीं वो तो परीक्षा मतलब उपनिषद तो तुरंत शुरू कर देंगे उसमें क्या दे हाँ अगले दिन दो दिन कोई बात मतलब छुट्टी अधिक नहीं होगी <laughs> नहीं मत... तो नहीं तो, तो वैसे कह रहे हैं कि सात आठ महीने और वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे परीक्षा हो गई हो सकता है एक दिन के बाद कक्षा चले या दो दिन के बाद उससे ज्यादा नहीं यह अभी मिल रहा है ना छुट्टियां आपको नौ दिन कितना कितना क्या मैं तो अपनी तो तो अपनी मार्च से पड़ेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नहीं। ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा डेढ़ महीने ऐसा नहीं होगा इतने दिन छुट्टी हम नहीं दे सकते ना वो तो छुट्टी वैसे ही नहीं होगी आ, वैसे तो छुट्टी नहीं होगी क्योंकि अभी जैसे नौ दिन, दिन। आ, मिल रहा है मतलब अभी देखिए ना कितने दिन एक महीना लगभग छुट्टी छुट्टी पे चला गया ऋषि मेला में चालीस दिन चालीस दिन चालिस दिन, चालिस दिन बहुत होते हैं इतनी आज तक इतिहास में कभी हमने नहीं दिया <laughs> आ, नहीं दिया इतने दिन आप लोगों को बात हमारी हमारी इंटरेस्ट है पर बहुत केसेस में नहीं आ पाएंगे इसलिए तो आप आप मत आइए आप रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो हम दे देंगे उसमें तो कोई आपत्ति लेकिन इतने दिन आ, हम छुट्टी नहीं रख सकते ठीक है जितने भी दिन हो जाए हो जाए उसमें उसको क्या देखना है हो जाएगा मेरे विचार से चार पाँच महीने में तो ही जाना चाहिए हो सकता है दिसंबर तक हाँ जी दिसंबर तक के वेदांत जाएगा मतलब एक साल एक साल है ना आपके पास में आ, एक साल में दोनों हो जाएंगे वेदांत भी और उपनिषद भी जी ग्यारह महीने और वो सब हो जाएंगे इसी में हमि वो तो पढ़ाने के ऊपर निर्भर करता है ना निर्भर करता है नहीं नहीं इससे ज्यादा और नहीं बढ़ा सकते समय ये, इत, ये, मैं कितना ले रहा हूँ आपका डेढ़ घंटा तो वैसे जा रहा है इससे ज्यादा क्या करें देड़। देड़। और उपनिषद में उसमें प्रारंभ के सब छोटे छोटे उपनिषद वो तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं और अब ईशावस्त उपनिषद आप पढ़ेंगे वो तो सब पढ़ा पढ़ाया हुआ है सबका हा? वो तो तुरंत हो जाएगा ऐसे छोटे छोटे जो उपनिषद जितने भी है आपको सबसे ज्यादा समय लगेगा चांदोग्य में और बृहदारण्य में बाकीयों में कोई विशेष समय नहीं लगता और सभी में कहीं कहीं कुछ कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते हैं ऐसे प्रसंग हैं छांदोग्य में ज्यादा है ब्रहदारणिक में ज्यादा है बाकियों में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आता ही है जो उलझन वाले हैं तो वो उन प्रसंगों को छोड़ करके बाकी सरल ही है उसमें कोई बात ही नहीं और श्वेताश्वतर तो बहुत सरल है मुंडक भी सरल है मांडूकी भी सरल है केनोपनिषद भी सरल है बाकी सब सरल है उसमें कुछ नहीं है बहुत बस श्लोक है श्लोक समझ में आते जाए बस जलते जाएंगे चलते जाएंगे उसमें कुछ नहीं है परीक्षा तो वैसे आप देना चाहें तो दे दें जिसको देना चाहे हाँ तो परीक्षा आप आपका आप दोनों का ले लेंगे परीक्षा छुट्टी तुम्हारी भी ना छुट्टी किसी की नहीं होती उसमें उसमें परीक्षा लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपको चाहे तो इस सख्त हो सकता है विचार कर ले दो करेंगे जो हैं देखो परीक्षा दे रहा है ऐसा नहीं आप परीक्षा दे दीजिए ये लोग जांच देंगे वो तो देना नहीं चाह रहे अगर दो दिन का हो तो मुझे कोई आपसे ज्यादा की इच्छा उसमें कोई बात ही नहीं है वो तो ऊपर जो जिनको परीक्षा देना है वो दे पर उसके लिए परीक्षा लिखे समय नहीं मिलेगा उन्हीं दिनों में आपको पढ़ना है और आगे देते रहना अगर आपको तैयारी करके देना है तो पीछे तैयारी करते रहे ना। आगे पाठ चलता रहेगा ऐसा तो हो सकता है परीक्षा देने में मेरा कोई आपत्ति नहीं है परीक्षा आप जो देना चाहें वो दें। परीक्षा के लिए समय नहीं मिलेगा अतिरिक्त ठीक है समझ में आ रहा है क्योंकि जैसे एक उपनिषद हो गई मान लीजिएगा आगे उपनिषद चलती रहेगी पीछे की आप तैयारी करके जब परीक्षा देना चाहिए आप कहिएगा प्रश्न पत्र बन जाएगा आप परीक्षा दे दीजिएगा रविवार को तो छुट्टी होती है तो वो छुट्टी तो होगी शनिवार शनिवार की की भी छुट्टी तो करके सोमवार ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है ना कि शुक्रवार ही पाठ समाप्त होगा ऐसा तो होगा नहीं मान लो ऐसा ऐसा होगा नहीं है पर ऐसा हम नहीं करेंगे परीक्षा देना है तो दे दे आप दो दिन की क्यों आप सप्ताह सप्ताह भर समय ले लीजिएगा अपना अलग से पढ़ते रहिएगा और एक बात समझ लेना आपको दो दो कक्षाएं पढ़नी है उपनिषद भी पढ़ना है उधर सांख्य भी पढ़ना है अभी तो ठीक है उपनिषद आपकी चल पड़ेगी जब तक उनका न्याय चल रहा है तब तक तो आपकी एक ही उपनिषद चलती रहेगी जैसे उधर न्याय समाप्त तो हो जाएगा उधर सांख्य चलेगा तो सांख्य में तो बैठेंगे आप तो उधर भी पढ़ेंगे इधर भी पढ़ेंगे तो कहाँ परीक्षा देने का अच्छा वैशेषिक उपनिषद की तो हम परीक्षा नहीं लेंगे लेकिन सांख्य जो चलेगी उसकी तो परीक्षा लेंगे हाँ नहीं नहीं सांख्य सांख्य की तो परीक्षा लेंगे वहां पर वेदांत की भी लेंगे सांख्य की भी लेंगे लेकिन उपनिषद का हम वैसे लेते नहीं लेकिन आप चाहेंगे तो हो जाएगी परीक्षा आप अपने ढंग से देते रहे न्याय कब तो तो तो अभी तो तीन दो चल रहा है अप्रैल मई तक हो तो मैं तो बहुत दूर है आ, तीन का हो जाएगा ना ती, तीसरा दे हो जाएगा ना तो चौथा पांचवा तो सरल ही है मतलब ये समझ लीजिएगा अप्रैल अप्रैल द्वितीय पाक्षिक तक हो जाना चाहिए चली नहीं तो मार्च तक हो सकता है नहीं तो अप्रैल में छुट्टी तो भी तो लेंगे परीक्षा तो के लिए। आगे। आगे। ये, तो ये तो आठ तो तो आठ तो तो दिन की छुट्टी लेते हैं लोग तो पूर के। पूरे के लेते हैं बरबर के लेते हैं तो हाँ अप्रैल तक तो चले गए तो दोन दिन, दिन अलग से पढ़ाई है बढ़ाई पांच छह महीने वो लगेगा क्यूँकी वो पांच सौ से ऊपर है ना साढ़े पांच सौ के आस पास सूत्र है उसके बाद एक और नहीं हो सकेगा वो तो कहाँ होगा समय कहाँ है तो तो तो तो हैं कोई, कोई तो है। तो वो तो है ही नहीं विज्ञान भिक्षु आदि अलग अलग भाष्यकार हुए है ना सांख्यिक उनका खंडन उनका भी खंडन है ना वहाँ पर विज्ञान भिक्षु एक हुए हैं जो सांख्य दर्शन के भाष्यकार हुए हैं वो भाष्य भी मिलता है यहाँ अभी तो मेरे पास नहीं है तो मंगवा लेंगे क्या है पता लग जाए ऐसा नहीं वो तो ठीक है भाष्य सरल है उसमें कोई बात नहीं है वो सिद्धांति सामने आएगा ना वो सिद्धांति पूरा हुआ तो मैं पढ़ करके ही आता हूँ उसमें कोई बात ही नहीं सूत्रों से, से सीधा ही बता सकते हैं और भाष्य को पढ़ने पढ़कर के बताने में क्या दिक्कत है उसमें भी सिस्टम वो तो हमें सबके लिए ठीक नहीं है ना आप तो पढ़कर के आ जाए ना हमें क्या पत्ती ठीक है ओंकार है? करते हैं ओ। को प्रणाम